संसार के लिए आवश्यक हो गया है और हमारी इस मातृभूमि में इस भारतवर्ष में इसके प्रचार का जितना अभाव है उतना और कहीं नहीं भाइयों मैं तुम लोगों को दो चार कठोर सत्यों से अवगत कराना चाहता हूँ समाचार पत्रों में पढ़ने में आया कि हमारे यहाँ के एक व्यक्ति को किसी अंग्रेज ने मार डाला है अथवा उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है बस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 और यदि कोई व्यक्ति इन पद दलित निर्धन लोगों के प्रति सहानुभूति का शब्द कहता है तो मैं प्राय देखता हूँ कि आधुनिक शिक्षा के ढिंग हाँकने के बावजूद हमारे देश के लोग इनके उन्नयन के दायित्व से तुरंत पीछे हट जाते हैं